अमृत दृष्टि परम गुरु ओषों के अमृत प्रवचनों का अनूठा संकलन प्रवचन नंबर 10 अमृत की तरंगों से युक्त अक्षय निर्लेप ओम अमृत कल्लोल नदी अक्षयम् क्षय निरंजन अर्थात अमृत की तरंगों से युक्त आत्मा रूप उनकी नदी होती है अक्षय और निर्लेप उनका स्वरूप होता है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 उसे जलाने से कुछ नया पता नहीं चलेगा वो जलने के पहले भी जानता है कि जो जलने वाला है वो जलेगा इसलिए सिर्फ सन्यासी को हम गड़ाते छोटे बच्चों को गड़ाते बाकी को हम जलाते छोटे बच्चों को भी इसलिए गड़ाते कि वे भी अभी इतने भोले हैं कि शायद अभी जीवन में उन्हें विकृत नहीं किया होगा सन्यासी को भी इसलिए गड़ाते हैं कि वह फिर इतना भोला हो गया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 भरे हुए तालाब की तरह नहीं है जिसमें पानी भरा है बहती हुई नदी की तरह उफनती दौड़ती भागती जीवंत ध्यान रहे सरोवर अपने में बंद और कैद होता है और सरिता सागर की खोज पर होती सागर की तरफ जो दौड़ है वही तो सरिता का रूप है उस सागर की तरफ जो खिंचाव है कशिश है वही तो सरिता का जीवन है ऋषि तो कहता है अमृत की तरंगों से भरी हुई सरिता जैसी जिसकी चेतना जो निरंतर गथ्यात्मक है गतिमान अगम की खोज में आनंद की खोज में भागा चला जाता और ध्यान रहे ये मत सोचना आपकी जब सरिता सागर में गिरती है तो खोज समाप्त हो जाती सागर सरिता में गिरती है हमारे लिए मिट जाती है लेकिन सरिता सागर में और गहरे और गहरे और गहरे डूबती ही चली जाती तट छूट जाते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 जिसका कोई हिसाब नहीं कोई ध्यान करता है जरा उसका कपड़ा सरक जाता है तो वो जल्दी से पहले कपड़ा संभालता है ध्यान नहीं संभालता कपड़ा संभालने में ध्यान चुग जाता है उसकी फिक्र नहीं है वो सस्ती चीज है वो खोई जा सकती है कपड़ा जल्दी से संभाल लेता ये बड़ी कीमती चीज है इसको बचाना जरूरी है बहुत दीन है आदमी अपने हाथ से दीन छिद्र को बचाता रहता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 इसी कहता है अक्षय है वो। उसकी ही खोज करो जो अक्षय जो अक्षय को पा लेता है वही धनी है बाकी सब निर्धन सबने क्योंकि उसने उसे पा लिया जैसे आप चोर चुरा नहीं सकते आग जला नहीं सकती सस्त छेद नहीं सकते मारा नहीं जा सकता मिटाया नहीं जा सकता अब अब कोई भय ना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 अगर विकार सब छूट जाएं तो तरते सब छूट जाएं उनके साथ ही अलग हो जाए जोड़ने वाला बीच का तत्व न रह जाए तो जो अलग है वो अलग गिर जाए जो मैं हूं वही बच रहा हूं ऋषि कहता है वो अक्षय है निर्लप है